जिसे सूरज उगने के पहले प्राची लाली से भर जाए, पूर्व का छितज सुर्ख उठे लक्षण है कि सूरज आता है आता है आता ही होगा ऐसे ही मेरा सन्यासी मनुष्य की चेतना में एक नई क्रांति का पहला स्वर पहला फूल है वसंत का लेकिन फूल बनने के पहले गर्भ की पीड़ा से गुजरना जरूरी है प्यार से सींचूं तुझे और बीज मेरे तुम्हें जब मैं सन्यास देता हूं तो यही कह रहा हूं प्यार से सींचूं तुझे और बीज मेरे एक दिन तू ही बनेगा फूल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 क्योंकि प्यार से कितना ही सींचो बीज मरेगा बीज मरेगा तो अंकुरित होगा सन्यासी को मरना है ताकि उसका पुनरुज्जीवन हो सके सन्यासी को द्विज बनना है दूसरा जन्म लेकिन दूसरा जन्म तभी हो सकता है जब पहले की मृत्यु हो जाए देख मत तू आज तेरी सेज मृण में है और मिट्टी में डालना होगा बीज को और कौन चाहता है कि मिट्टी में डाला जाए मिट्टी में तो कब्र बनती लेकिन बिना कब्र बने फूल नहीं खिलते देख मत तू आज तेरी सेज मृण में है देख मत मत्तु भ्रमरदर किस और में है आज भंवरे कहीं और गा रहे बीच को थोड़ी ईर्षा भी होती होगी भंवरे फूलों पर गा रहे भंवरों ने फूलों के पास रास रचाया देख मत तू भ्रमर दल किस और में है देख मत तू आज तेरी सेज मृण में है सोच मत तू तु तुझे आता है न वैसा हास ध्यान कर तेरी अभी कितनी नबल व्य है बीज तो नया नया है आज तुझे हंसना भी नहीं आता बीज हंसे कैसे कभी बीज को हंसते देखा हंसते हैं फूल यद्यपि फूल बीज में ही छिपे बीज संभावना है फूल सत्य हो गए जब तुम मेरे पास आते हो एक संभावना की तरह आते हो इस संभावनाओं से भरे हुए तुम्हारे जीवन को तुम पहचान भी नहीं सकते आज कि क्या है क्योंकि संभावना दिखाई नहीं पड़ती हाथ में पकड़ में नहीं आती न स्पर्श कर सकते हो उसका न उसकी कोई स्पष्ट रूप रेखा बनती तुम्हें भरोसा दिलाना होता है कि खेलोगे जरूर खेलोगे मत करो फिकर आज जो मिट्टी की सेज तुम्हें दी जा रही है वही तुम्हें आकाश में उठने का कारण बनेगी वही मिट्टी तुम्हें आकाश में उठाएगी हवाओं में नचाएगी चांदारों से गुफ्तु कराएगी और आज तो मिटना मृत्यु है जो कल वही महाजीवन होगा और यही बमरे जो आज किन्हीं और फूलों के पास नाच रहे हैं कल तुम्हारे पास भी नाचेंगे ये कल गुनगुन -गुन तुम्हारे पास भी करेंगे तुम्हारी सुगंध फूटने दो कठिन है प्रक्रिया मृत्यु की अहंकार को गलाना बहुत मुश्किल है इसलिए थोड़े से ही लोग सन्यास का साहस कर पाते सतत चेष्टा, सतत मुक्ति प्रयास चिर उद्योग फूटने का विकसने का पर्व यह संयोग मैं यहां हूं तुम यहां हो फूटने का विकसने का पर्व यह संयोग मरने नए जीवन को पाने का यह संयोग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 सुप्त तू तु, तुझमें में प्रसुप्ता अनुगता भूक्रांति पृथ्वी के दूर दूर देशों से आए हुए ये लोग आने वाली पूरी पृथ्वी पर क्रांति के पहले प्रतीक है यह छोटी घटना नहीं आज तो तुम इसे देखोगे तो छोटी ही घटना बीज तो छोटा ही होता है जब वृक्ष बनेगा और बादल को छुएगा, तब तुम पहचान पाओगे कितनी क्षमता छिपी थी एक बीज में वैज्ञानिक कहते हैं वनस्पति शास्त्री कहते हैं कि एक बीज पूरी पृथ्वी को हरियाली से भर सकता है क्योंकि एक बीज में वृक्ष फिर एक वृक्ष में अनंत बीज फिर एक एक बीज में अनंत बीज एक बीज सारी पृथ्वी को हरा कर सकता है और एक सन्यासी सारी पृथ्वी को गैरिक कर सकता है एक बुद्ध सारी पृथ्वी को बुद्धत्व की ओर अनुप्राणित कर सकता है न कहीं जाना है न कहीं जाने का कोई सवाल है जिन्हें आना है वे प्यासे तलाश करते कुएं की अपने आप चले आएंगे और उन्होंने आना शुरू कर दिया है अभागे चूकेंगे और अभागे हो सकता है पड़ोस में रहकर चूक जाएं और लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों से चूकते हैं कि जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है परसों एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी जो रिटायर हुआ आश्रम आया उसने आके लक्ष्मी को बताया कि मुझे क्षमा करो मैं सात वर्षों से भगवान को इस तरह घृणा करता हूं कि जिस तरह किसी ने भी बिना की होगी और कारण बताते हुए मुझे लज्जा होती लेकिन आज कह दूंगा तो मन हल्का हो जाएगा आज आके सात साल की घृणा प्रेम में परिवर्तित हो गई है और इसलिए कहना जरूरी और तुम चकित होगे गए घृणा का कारण क्या था घृणा का कारण था एक बहुत छोटा जिससे मेरा कोई संबंध नहीं वह व्यक्ति किताबों का प्रेमी किताबों के कीड़े होते उन व्यक्तियों में एक बंबई की जिस किताब की दुकान पर वो जाए जो भी अच्छी किताबें उसे पसंद आए दुकानदार कहे छूना मत वो किताबें भगवान के लिए इससे उसे बड़ी घृणा पैदा हुई कि जो किताब मैं खरीदना चाहता हूं वो किताबें मेरी ऑर्डर दी हुई किताबें हैं वो दुकानदार उसको बेच नहीं सकता उसे प्रतीक्षा कर रहा है और किताबें आ जाएं तो मुझे पहुंचा दे मगर इस व्यक्ति को बड़े आघात बड़े चोट पहुंची ना कभी आया ना कभी मुझे सुना ना कभी मेरी किताब पढ़ी किताबों का दीवाना है लेकिन मेरी कोई किताब कभी नहीं पढ़ी एक दुश्मनी पैदा हो गई कि जो किताब मुझे चाहिए वही किताब खरीदी जा चुकी है पहले और ये एक ही आदमी एक ईर्ष्या एक जलन मुझसे कभी मिलना नहीं मुझसे कोई संबंध नहीं आया तो रोया आया तो क्षमा मांगी आया तो समझा कि कैसी मूढ़ता कर रहा था अजीब अजीब लोग हैं मैं जबलपुर था एक महिला ने मुझे आके कहा कि मेरे पति आपकी हर बात से राजी सिर्फ आपके कुर्ते की जो बाह हैं वो बहुत ढीली उससे उन्हें नाराज की वो आपके कुर्ते की बांह को बर्दाश्त नहीं कर सकते तब से तुम देखते हो मैंने बाह कुर्ते की छोटी कर ली मगर वो अभी तक नहीं आए आज दस साल हो गए उनकी पत्नी को मैंने खबर भिजवा दी कि कुर्ते की बांह छोटी कर ली तुम्हारे पति की प्रतीक्षा कर रहा हूं लोग बहुत बेबुज हैं, दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए ही बेबुज है उनकी खुद की समझ के बाहर वो क्या कर रहे हैं अब मेरी कुर्ते की बां ढीली है या नहीं है इससे क्या लेना देना है लेकिन नहीं उस उन्हें अड़चन हो गई और उन्होंने जरूर कोई भीतर कारण खोज लिए होंगे वकील हैं हाई कोर्ट के वकील हैं कई तर्क खोज लिए होंगे कि इतनी ढीली बा है यह दिखावा है प्रदर्शन और सत्य को उपलब्ध व्यक्ति कहीं प्रदर्शन करेगा और ये तो साधारण लोगों की बातें नरेंद्र ने एक प्रश्न पूछा है कि रामकृष्ण की अंतिम घड़ी मरण का क्षण आ गया है। रामकृष्ण के गले में कैंसर हो गया था बोलना मुश्किल हो गया था जैसे रमन को हुआ वैसे ही रामकृष्ण को हुआ था भोजन बंद हो गया था पानी भी नहीं पी सकते थे मृत्यु अब आई तब आई सारे शिष्य इकट्ठे दुख में पीड़ा में गहन संताप में डूबे विवेकानंद रामकृष्ण के खाट के पास ही बैठे और तुम चकित होगे कि विवेकानंद के मन में क्या प्रश्न उठा कि यह आदमी सच में भगवान है या नहीं पहली तो बात यह कि भगवान को कैंसर अगर भगवान है तो अपना कैंसर दूर नहीं कर सकता और जो अपना कैंसर दूर नहीं कर सकता वो क्या दुनिया को मुक्ति देगा मगर फिर भी मैं मान लूंगा कि भगवान क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं भगवान का अवतार हूं अगर अब जबकि कंठ से वाणी नहीं निकलती जबकि शब्द बोलना असंभव हो गया है जबकि कंठ बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है अगर अब अभी ये फिर कह सकें कि हां मैं भगवान तो मान लूंगा रामकृष्ण आंखें बंद किए थे आंखें खोल दी बामुश्किल हाथ टेक के उठ के बैठ गए और कहा कि हां जो राम था वह मैं ही हूं और जो कृष्ण था वह मैं ही हूं मैं कृष्ण हूं मैं दोनों हूं तुझे तो कुछ और पूछना है विवेकानंद ने पूछा नहीं था वो तो सिर्फ मन में ही सोच रहे थे पछताए होंगे बहुत बाद में कि मरते क्षण भी मैं क्या सोचता रहा और यही कह के रामकृष्ण का अवसान हो गए विवेकानंद जैसा व्यक्ति भी साधारण लोगों को तो छोड़ दो विवेकानंद जैसा व्यक्ति भी अपने गुरु की अंतिम घड़ी में इस तरह के बेहुदे सवालों से भरा हो सकता है और अगर रामकृष्ण ने यह ना कहा होता तो शायद विवेकानंद का संदेह प्रगाढ़ हो गया होता और क्या तुम सोचते हो इतना ही कह देने से संदेह मिट गया होगा किताब में कुछ कहती नहीं लेकिन मैं नहीं मान सकता कि इतने ही कहने से संदेह मिट गया होगा सोचा होगा शायद टेलीपैथी जानते दूसरे का विचार पढ़ लेते इसमें कौन सी खास बात है जादूगर कर देते या सोचा होगा कि जब बोल सकते हैं तब तो इतना भी क्यों नहीं करते कि कैंसर भी दूर करके दिखा दे और ऐसा कोई रामकृष्ण के शिष्य के साथ ही हुआ नहीं ऐसा नहीं सदा ऐसा होता रहा जीसिस को सुलिप लटकाया जा रहा है और शिष्य तो भाग गए हैं सिर्फ एक शिष्य छिपा है भीड़ में और क्या देखने के लिए छिपा है कि अब देखें सच में चमत्कार होता है जीसस अपने को बचा पाते हैं या नहीं अगर ये ईश्वर के सच्चे बेटे तो ईश्वर अपने बेटे को बचाएगा जीसस को सूली लग रही है लेकिन उस आदमी के मन में क्या विचार उठ रहा है जीसस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इन सबको क्षमा कर देना क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे ये चमत्कार नहीं चमत्कार तो तब होता जब परमात्मा उतरता स्वर्ण रथ पर सूली से उतारता जीसस को और घोषणा करता भीड़ के सामने कि मेरा असली बेटा है एकमात्र इकलौता बेटा है तब चमत्कार होता है चमत्कार क्या है तुम चाहते हो जीवन के नियम टूटे चमत्कार की अपेक्षा अगर ठीक से समझो तो अधार्मिक अपेक्षा है चौंकना मत मेरी बात से चमत्कार की अपेक्षा अधार्मिक अपेक्षा है धार्मिक व्यक्ति तो मानता है कि जीवन नियम है बुद्ध ने तो धर्म का अर्थ ही नियम किया है वही उसका अर्थ है भी वही वेद कहते हैं धर्म यानी रित धर्म यानी परम नियम शाश्वत नियम जिससे जगत चलता है इस नियम में कभी कोई भेद नहीं आता निरपेक्ष यह नियम अपनी गति करता है यह पक्षपात नहीं करता चमत्कार का तो अर्थ होगा पक्षपात जो किसी के लिए नहीं किया गया था वो जीसस के लिए किया जाए तो चमत्कार और तुम सोचते हो कि जो लोग चमत्कारियों के पास इकट्ठे हो जाते हैं ये धार्मिक है इनकी अपेक्षा ही अधार्मिक है किसी के हाथ से राख निकल आई बस चमत्कार हो गया एक मित्र ने मुझे लिखा है वो मेरे भक्त थे और उनकी पत्नी सत साईं बाबा की भक्त थे उन दोनों में सदा विवाद होता रहता कि कौन सही वो मानते नहीं कि चमत्कार हो सकते लेकिन पत्नी के कमरे में जो सत्य साई बाबा का चित्र लगा उसमें सराख जर थी उनको शक है कि इसमें कुछ धोखाधड़ी कि फ्रेम में पहले से ही राख भरी है कि कुछ और मामला है डॉक्टर हैं हजार तरकीबें सोचते हैं लेकिन एक दिन तो हद हो गई तब उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि अब बड़ी मुश्किल हो गई मेरे कमरे में आपका चित्र लगाओ उसमें से भी राख झर रही अब चमत्कार न मानू तो क्या करूं अब आप मुझे समझाएं मैंने उनको खबर की कि जो चमत्कार पत्नी सत्य साई बाबा की तस्वीर से कर रही थी वही पत्नी ये चमत्कार भी कर रही पत्नी ने तो तुम्हें चारों खानों चित्त किया अक्सर पत्नियां चारों खाने चित्त कर देती पतियों पत्नी ही है जिस हाथ है इस राख के जराने में मैंने उनको लिखा कि मेरा कोई हाथ नहीं मगर वो मानने को राज नहीं वो लिखे ही चले जाते हैं मैं कैसे मानू उन्होंने राख इकट्ठी करके डॉक्टर हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भिजवाई कि उसका परीक्षण होना चाहिए वैज्ञानिक कि उस राख में क्या है दोनों राखें भिजवाई हैं परीक्षण से कुछ सिद्ध नहीं होगा इतना ही सिद्ध होगा दोनों राखें हैं और दोनों राखों के पीछे एक ही स्त्री कहां हाथ है स्त्रियां चमत्कारी होती और ये कोई पहली घटना नहीं है जो मैं कह रहा हूं इस तरह की बहुत घटनाएं रोज घटती और कई बार तो अचेतन रूप से घटती ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी स्त्री जान के धोखा दे रही होगी ये जरूरी नहीं मन बड़ी उलझी बात है लंदन में कुछ वर्ष पहले एक घटना पकड़ी गई एक स्त्री के सारे कपड़े कट जाते थे जैसे किसी ने कैची से उठा के काट दिए बस कभी कभी दो चार आठ दिन में यह घटना घटती, जिंदगी मुश्किल हो गई अगर सारे कपड़े कट जाए बंद अलमारी के भीतर के कपड़े कट जाए बंद सूटकेस के भीतर के कपड़े कट जाए तो भूत प्रेत के सेवा और क्या इसकी व्याख्या हो सकती बहुत झाड़ फूंक वाले बुलाए गए तंत्र मंत्र वाले बुलाए गए कोई सफल नहीं हुआ और तब एक जासूस ने पति को कहा कि अगर मुझे एक मौका दें उसने कहा तुम क्या करोगे ये कोई जासूसी का काम नहीं उसने कहा सिर्फ मुझे एक मौका दें एक सात दिन का समय मुझे दें और कुंजी मुझे दें घर की सात दिन मेरा आना जाना रात बेवक्त वक्त मुझे छोड़ दें पूरा स्वतंत्र एक मौका और कोई उपाय नहीं था मौका दिया गया और मामला क्या पाया गया रात वह स्त्री नींद में उठ के नींद में ही अपने कपड़े काट डालती थी सुबह उसे भी होश नहीं रहता था कि उसने स्वयं कपड़े काटे इसलिए तुम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते जान के वो नहीं कर रही थी ये निद्रा में ही किया गया मामला था सौ में से दस आदमी नींद में काम कर सकते दस छोटी संख्या नहीं सौ में से दस दस में से एक दस में से एक आदमी नींद में चल सकता है नींद में काम कर सकता है और ऐसे काम कर सकता है जिनके लिए सुबह उसे खुद भी याद नहीं रहेगी न्यूयॉर्क में एक आदमी अपनी छत से दूसरे की छत पर कूद जाता था और न्यूयॉर्क की छत पुणे की छत नहीं कोई मकान सौ मंजिल कोई मकान नब्बे मंजिल अपने मकान की छत से दूसरे मकान की छत पर कूद जाता था नींद में दूरी इतनी थी कि बंदर भी कूदने में झिझकते थे और कोई आदमी कूद सकता है यह तो किसी को भरोसे नहीं आ सकता था रोज रात धीरे धीरे खबर फैलने लगी पड़ोस में रोज रात सगड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती नीचे काफी फासला सौ मंजिल नीचे भीड़ इकट्ठी लोग बिल्कुल श्वास बंद करके देखते रहते कब वो आदमी आए बारह और एक बजे के बीच में वो आदमी आता अपनी छत पर बस आता अपनी छत से दूसरी छत पर कूदता, दूसरी छत पर चक्कर लगाता थोड़ी देर फिर वापस अपनी छत पर कूदता, कमरे में जाकर सो जाता भीड़ बढ़ती गई एक दिन तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि हजारों लोग और जब वो आदमी छत पे आया तो जैसे किसी हीरो को देख के जनता एकदम ताली पीट दे और शोरगुल मचा दे वो आदमी छलांग लगाने को था कि लोग एकदम आनंद उल्लास में जोर से आवाज कर दिए आवाज से उसकी नींद टूट गई नींद टूटते ही वो आदमी छलांग नहीं लगा पाया सौ मंजिल मकान से नीचे गिर गया मर गया मार डाला उस आवाज में नींद में ही घट सकती थी वह घटना जागरण में तो वो भी साधारण आदमी था मैंने उनको लिखा कि तुम जरा अपनी पत्नी की जांच पड़ताल करो बच्चे उनके हैं नहीं घर में दो ही व्यक्ति पति और पत्नी पत्नी ही गिरा रही होगी राख साईं बाबा से और अब तुमको हराने के लिए उसने आखिरी उपाय खोजा है तुम चमत्कार नहीं मानते अब तो तुम मानोगे तुम्हारे गुरु की ही फोटो से लो गिर जाती राख और उन्होंने मुझे लिखा कि एक और हैरानी की बात है कि सत्य साई बाबा की तस्वीर में तो फ्रेम तो यह हो भी सकता है सत्य सक फ्रेम में थोड़ी राख छिपाई गई हो लेकिन मेरी टेबल पर आपकी जो तस्वीर है उसमें कोई फ्रेम नहीं बिना फ्रेम की तस्वीर उसमें से राख गिर रही है अब तो चमत्कार मानना ही होगा मैंने उनको कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें हराया सवाल सत्य साई बाबा को मानने का नहीं सवाल चमत्कार को मानने का है चमत्कार होते ही नहीं जीवन अपने नियम से ही चलता है और अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई चमत्कार हो रहा है तो इतना ही जानना कि तुम्हें पूरे नियम का पता नहीं इतना ही जानना कि नियम के और भी पहलू हैं जो तुमसे अपरिचित हैं बस मगर नियम के विपरीत न कुछ कभी हुआ है ना कभी कुछ हो सकता है इसलिए प्रेम कीर्ति यह कोई चमत्कार नहीं दिया जला है परवाने आने शुरू हो गए माली मौजूद हो गया है बीज आतुर हुए हैं कि उन्हें भी फूल होने का अवसर मिले यह एक अपूर्व संयोग है इस संयोग का उपयोग कर लो सतत चेष्टा सतत मुक्ति प्रयास चिर उद्योग फूटने का विकसने का पर्व यह संयोग